मेरे दोस्तों के पी टेक में एक और नई टेलीकॉम न्यूज के साथ आज हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल के एक ऐसे सस्ते प्लान की जिसे बहुत सारे यूजर्स देख ही नहीं पाते लेकिन जब इसके बारे में पता चलता है तो ये काफी काम का साबित होता है यह है बीएसएनएल का 225 रुपए वाला प्लान अब सीधा समझते हैं कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिलता है इस प्लान में आपको तीस दिन की वैलिडिटी मिलती है यानी एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरे तीस दिन तक यह प्लान चलता है इसके साथ रोज 2.5 पॉइंट डेटा दिया जाता है जो इस कीमत में काफी ज्यादा माना जाता है अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं वीडियो देखते हैं या इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये डेटा आपके लिए काफी है इसके अलावा इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है और रोज 100 सौ भी दिए जाते हैं अगर आपका रोज का डेटा खत्म हो जाए तब भी इंटरनेट बंद नहीं होता बल्कि कम स्पीड पर चलता रहता है जिससे आपका जरूरी काम चलता रहता है अब यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है इस प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है जो फिक्स होती है यानी ये कैलेंडर मंथ प्लान नहीं है। अगर महीने में 31 दिन है तब भी ये प्लान सिर्फ 30 दिन ही चलेगा अब सवाल आता है कि ये प्लान अचानक चर्चा में प्रमोट करना शुरू किया है और ये प्लान भी उसी में शामिल है इसलिए बहुत सारे यूजर्स को अब इसके बारे में पता चल रहा है कई जगह यह भी कहा गया कि यह प्लान लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से ऐसा कोई साफ कॉन्फर्मेशन नहीं दिया गया है इसलिए फिलहाल प्लान एक्टिव है और आप इसे आराम से ले सकते हैं अब बात करते हैं कि यह प्लान किन लोगों के लिए सही रहेगा अगर आप हर महीने रिचार्ज करते हैं और आपको ज्यादा डेटा चाहिए तो यह प्लान आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है खासकर स्टूडेंट्स और हैवी इंटरनेट यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन अगर आप बार बार रिचार्ज नहीं करना चाहते और लंबी वैलिडिटी चाहते हैं तो आपको किसी दूसरे प्लान की तरफ देखना चाहिए अंत में बस इतना कहना है कि दो में रोज दो पॉइंट मिलना अपने आप में काफी अच्छी डील है बस आपको इसे सही तरीके से समझकर इस्तेमाल करना है ऐसी ही और आसान और काम की टेलीकॉम जानकारी के लिए जुड़े रहें के टेक के साथ धन्यवाद